C I E T N C E R T दोरा प्रस्तुत है ये कारेक्रम बड़े काम की छोटी चीटी साथियो चीटी देखी है न तुमने मैंने भी देखी है छोटी छोटी कोई लाल, कोई काली पता है बड़ी से बड़ी चीटी की लंबाई पांच सेंटीमीटर से भी ज्या छोटी से छोटी चींटी की लंबाई 1 मिलीमीटर से भी कम अब सोचो इनका वजन कितना कम होता होगा 1000 चींटियां उठा लो और पता भी ना चले लेकिन पता है पूरी दुनिया में जितनी चींटियां हैं उन सबको मिलाकर उनका कुल वजन हम लोगों के कुल वजन के बराबर है बाबा रे इतना भार विश्वास नहीं होता ना पर ये सच है बात यह है कि धरती पर चींटियां बहुत ज्यादा हैं बस चींटियां इतनी छोटी होती हैं कि हमारा उन पर ध्यान नहीं जाता नहीं तो वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद धरती पर इतनी ही तरह की चींटियां और होंगी अलग-अलग प्रजाति की चींटियां लाखों चींटियां ऑस्ट्रेलिया की एक प्रकार की चींटी का नाम बुलडॉग चींटी है हां बुलडॉग चींटी वो 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बड़ी होती है एक प्रकार की चींटी का नाम है पांडा चींटी देखने में पांडा जैसी होती हैं ये चींटियां भी हमारे तरह सामाजिक प्राणी हैं हां चींटियां समूह में रहती हैं चींटियों की अलग-अलग कॉलोनी होती है यानी बड़ा सा समूह जिसमें लाखों चीटिया रहती है चीटियों की सबसे बड़ी कॉलोनी छे हजार किलो मीटर की है छे हजार हाँ छे हजार किलो मीटर समझें कितना बड़ा हुआ अंदाजा लगाएं भारत में कश्मीर से कन्या कुमारी तक की दूरी 3214 किलो मीटर है बस और हिमालय की एवरेस्ट की ऊंचाई पता है कितनी है समुद्र तल से बस 8848 मीटर अब सोचो 6000 किलोमीटर बड़ी कॉलोनी कितनी बड़ी हुई अच्छा दोस्तों अगर हम एक कटोरी में पानी भरें और उसमें कुछ चींटियां गिर जाएं तो क्या होगा वो मर सकती हैं ना हां मर सकती हैं लेकिन कुछ चींटियां ऐसी भी होती हैं जो पानी के अंदर लगभग 24 घंटे तक जिंदा रह सकती हैं यही नहीं कुछ चींटियां तो तैर भी सकती हैं कमाल की होती हैं ना चींटियां साथियों जैसे हम घर में स्कूल में ऑफिस में सब जगह मिलजुल कर रहते हैं मिलजुल कर काम करते हैं वैसे ही चीटियां भी समूह में काम करती हैं सबके अपने-अपने काम निश्चित होते हैं एक तो रानी चींटी होती है और कोई मजदूर चींटी कोई सैनिक चींटी कोई सफाई कर्मचारी चींटी हां सच ऐसे ही अलग-अलग चींटियों के अलग-अलग काम होते हैं रानी चींटी का काम है अंडे देना सफाई कर्मचारी चींटियां अंडों की देखभाल करती हैं टूटे अंडों के छिलके बिल से बाहर ले जाती हैं मजदूर चींटियां खाने का सामान लाती हैं और बिल में जमा करती हैं अगर कोई गड्ढा आ जाए तो दो चींटियां चिपककर जुड़ जाती हैं और इस तरह बाकी चींटियां गड्ढा पार कर लेती हैं सैनिक चींटियां अपनी जान की परवाह न करते हुए बाकी चींटियों की मदद करती हैं जैसे कोई बड़ा गड्ढा परेशानी कर रहा है तो सैनिक चींटियां उसमें चली जाती हैं और अपने शरीर से वो गड्ढा भर देती हैं चींटी किसी को हानि नहीं पहुंचाती लेकिन हां चींटी केवल अपनी रक्षा के लिए काटती है कुछ चींटियों के डंक जहरीले होते हैं जिससे शरीर पर दाने से निकल आते हैं और कुछ चींटियों के डंक से तो कोई मर भी सकता है जैसे बुलडॉग चींटी के डंक से पर सोचो अगर पूरी धरती से ये चींटियां खत्म हो जाएं तो क्या होगा क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि अगर ऐसा हो जाए तो हमारा जीना ही कठिन हो जाएगा लेकिन हां ये सच है देखो चींटियां जमीन में बिल बनाती हैं जिससे जमीन की ऊपर की परत नीचे नीचे की परत ऊपर होती जाती है इससे जमीन उपजाऊ होती है मरी हुई चींटियों से भी जमीन उपजाऊ बनती है चींटियां जब खाने के कण और नन्हे-नन्हे बीज इधर से उधर ले जाती हैं तो कई बार उनसे पेड़-पौधे भी निकल आते हैं ये प्रकृति के लिए बहुत उपयोगी हैं यही नहीं मरे हुए जानवर कीड़े मकोड़ों को खाकर चींटियां हमारे वातावरण को साफ भी करती हैं अगर दुनिया की सभी चींटियां खत्म हो जाएं तो मिट्टी को लंबे समय तक उपजाऊ रखना और धरती को साफ रखना कठिन हो जाएगा क्योंकि सूखी पत्तियां मरे हुए छोटे बड़े जानवरों को खाने के लिए चीटियां जो नहीं होंगी हमारे पास इस प्रकार चुपचाप से मदद करती हैं हमारी चीटियां सचमुच बड़े काम की है ना छोटी सी चींटी बड़े काम की छोटी चींटी आलेख वाचन एवं निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एनसीईआरटी